तीसरा संसाराण मोरेज कर्णधारस्वूपक नमो सुराम कृष्णा तस्म श्री गुरवे नम भक्ति का उपाय मास्टर विनीत भाव से ईश्वर में मन किस तरह लगे श्री राम कृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए सत्संग करना चाहिए बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है पौधे को चारों ओर से रूंझना पड़ता है नहीं तो बकरी चर लेगी ध्यान करना चाहिए मन में कोने में और वन में और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए गृहस्थ तथा संन्यास उपाय निर्जन में साधना श्री रामकृष्ण सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है कछुआ रहता तो पानी में है पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा रोग शोक तापादि से अधीर हो जाओगे विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी हाथों में तेल लगाकर कठल काटना चाहिए नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है तभी मक्खन निकलता है देखो निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा संसार में कामणी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या संसार जल है और मन मानो दूध यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए कामनी और कांचन अनित्य है एकमात्र ईश्वर ही नित्य है रुपये से क्या मिलता है रोटी दाल कपड़े रहने की जगह बस यहीं तक रुपये से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता इसी को विचार कहते हैं समझे मास्टर है। जी हाँ अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है उसमें वस्तु विचार है श्री राम कृष्ण हाँ वस्तु विचार देखो रुपये में ही क्या है और सुंदरी के देह में भी क्या है विचार करो सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मूत्र यही सब है ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है